दोस्तों, अगर तुम इस पूरी किताब का एक सेंटेंस में मतलब समझो, तो वो ये होगा: ज़िंदगी तब बनती है जब तुम हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हो। मार्क मैनसन ने हमें ये समझाया कि हैप्पीनेस कोई गोल नहीं, एक साइड इफ़ेक्ट है। वो तब मिलती है जब तुम स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हो, � जब तुम realise करते हो कि life हमेशा problems से भरी रहेगी और तुम्हारा काम उन problems को choose करना है जो तुम्हें grow करते हैं ना कि destroy। उसने बताया कि positivity का overdose भी poison बन सकता है, क्योंकि अगर तुम हर वक्त perfect feel करना चाहते हो, तो तुम कभी real peace experience नहीं कर सकते। और जब तुम अपनी special होने की सोच छोड़ देते हो, जब तुम average होने को accept करते हो, तब तुम रियल जिंदगी जीना शुरू करते हो। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें हर बात पे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, जहां तुम बस उन चीजों पे एनर्जी लगाते हो जो तुम्हारे वैल्यूज के साथ अलाइन करती हैं। नो कहना सीखो, क्योंकि हर नो एक छोटी जीत होती है अपने टाइम, अपनी पीस और अपने सेल्� और सबसे बड़ा ट्रूथ मौत वो चीज़ जिससे हम सब डरते हैं लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा क्लेरिटी देती है क्योंकि जब तुम मौत को याद रखते हो तुम ऑटोमेटिकली पैटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो तुम्हारे अंदर एक नई सिंपलिसिटी जगती है कम चीजों को इम्पोर्टेंस दो लेकिन उन्हें दिल से द वो कहता है ज़िंदगी अनफ़ेर है, मैसी है, पेनफुल है और इसी में उसका ब्यूटी है। तो अगला जब तुम किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंक करो या किसी छोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाओ, तो बस याद रखना सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता और तुम्हें हर चीज़ के लिए फक्क देने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग अपनी जिंदगी की लिस्ट बनाओ और लिखो किन चीजों को तुम वाकई इम्पोर्टेंस देना चाहते हो और बाकी सब को छोड़ दो क्योंकि दोस्तों आखिर में बात सिंपल है कम फक्स देना कोई कैरेलेस होना नहीं ये समझदार होना है और यही है डी सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक